पत्रावली एक श्री आला सिंघा पेरूमल को लिखे संयुक्त राज अमेरिका २७ सितंबर अठारह सौ चौरानवे आला सिंघा मेरे व्याख्यानों और उपदेशों की पुस्तकें जो कलकत्ते में छप रही हैं उनमें मैं एक बात पाता हूँ इनमें से कुछ इस तरह छापी जा रही है जिसमें से राजनीतिक विचारों की गंध आती मालूम हो देती है परंतु मैं न राजनीतिज्ञ हूँ न राजनीति आंदोलन खड़ा करने वालों में से हूं। मैं केवल आत्म तत्व की चिंता करता हूं। जब वह ठीक होगा तो सब काम अपने आप ठीक हो जाएंगे इसलिए कतकता निवासियों को तुम सावधान कर दो कि मेरे लेखों या उपदेशों पर राजनीतिक अर्थ का मिथ्या आरोप न करें क्या बकवास है मैंने सुना है कि रेवरेंड कालीचरण बनर्जी ने ईसाई धर्मोपदेशकों के सामने व्याख्यान देते हुए कहा कि मैं राजनीतिक प्रतिनिधि हूं। यदि यह बात खुल्लम खुल्ला कही गई हो तो उसी प्रकार उन बाबू को मेरी ओर से कहो कि या तो वे कलकत्ते के किसी भी समाचार पत्र में लिखकर इसे प्रमाण द्वारा सिद्ध करें, नहीं तो अपने मूर्खतापूर्ण कथन को वापस ले ले यही उनकी चाल है साधारणतः तो मैंने ईसाई शासन के विरुद्ध सहद से कुछ कठोर और खरे वचन अवश्य कहे थे परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि मैं राजनीति की परवाह करता हूँ या मेरा उससे कोई संबंध है या ऐसी और कोई बात है मेरे व्याख्यानों के उन अंशों को छापना जो बढाई का काम समझते हैं और उससे यह सिद्ध करना चाहते हैं कि मैं राजनीतिक उपदेशक हूँ उनके लिए मेरा यही कहना है कि ऐसे मित्रों से भगवान बचाए मेरे मित्रों ने कहना मेरे मित्रों से कहना कि सतत मौन ही मेरी निंदा करने वालों के प्रति मेरा उत्तर है यदि मैं उनसे बदला लूं तब मैं उन्हीं के दर्जे पर उतर जाऊंगा उनसे कहना कि सत्य अपनी रक्षा स्वयं करता है और उन्हें मेरे लिए किसी से झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं अभी उन्हें बहुत कुछ सीखना है और वे अभी बच्चे हैं वे अभी तक मूर्खवत सुनहले सपने देख रहे हैं निरय बच्चे ही तो यह लोग जीवन की बकवास और समाचार पत्रों में होने वाली शोहरत इनसे मुझे विरक्ति हो गई है मैं हिमालय के एकांत में वापस जाने के लिए लालयित हूँ प्रेम पूर्वक सदैव तुम्हारा विवेकानंद श्री एक सौ श्री आला सिंगा पेरुमल को लिखित संयुक्त राज अमेरिका उनतीस सितंबर अठारह सौ चौरानबे प्री आला सिंगा तुमने जो समाचार पत्र भेजे थे वे ठीक समय पर पहुंच गए और इस बीच तुमने भी अमेरिका के समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों का कुछ कुछ हाल पाया होगा अब सब ठीक हो गया है कलकत्ते से हमेशा पत्र व्यवहार करते रहना मेरे बच्चे अब तक तुमने साहस दिखाकर अपने को गौरवान्वित किया है जीजी ने भी बहुत ही अद्भुत और सुंदर काम किया है मेरे साहसी निस्वार्थी बच्चों तुम सभी ने बड़े सुंदर काम किए तुम्हारी याद करते हुए मुझे बड़े गौरव का अनुभव हो रहा है भारतवर्ष तुम्हारे लिए गौरवान्वित हो रहा है मासिक पत्रिका निकालने का तुम्हारा जो संकल्प था उसे न छोड़ना खेतड़ी के राजा तथा लिमड़ी काठियावाड़ के ठाकुर साहब को मेरे कार्य के बारे में सदा समाचार देते रहने का बंदोबस्त करना मैं मद्रास अभिनंदन का संक्षिप्त उत्तर लिख रहा हूँ यदि सस्ता हो तो यहीं से छपवा कर भेज दूंगा नहीं तो टाइप करवा कर भेजूँगा भरोसा रखो निराश मत हो इस सुंदर ढंग से काम होने पर भी यदि तुम निराश हो तो तुम महामूर्ख हो हमारे कार्य का प्रारंभ जैसा सुंदर हुआ वैसा और किसी काम का होता दिखाई नहीं देता हमारा कार्य जितना शीघ्र भारत में और भारत के बाहर विस्तृत हो गया है वैसा भारत के और किसी आंदोलन को नसीब नहीं हुआ भारत के बाहर कोई सुनियंत्रित कार्य चलना चलाना या सभा समिति बनाना मैं नहीं चाहता वैसा करने की कुछ उपयोगिता मुझे दिखाई नहीं देती भारत ही हमारा कार्य है और विदेशों में हमारे कार्य का महत्व केवल इतना है कि इससे भारत जागृत हो जाए बस अमेरिका वाली घटनाओं ने हमें भारत में काम करने का अधिकार और सहयोग दिया है हमें अपने विस्तार के लिए एक दृढ़ आधार की आवश्यकता है मद्रास और कलकत्ता अब ये दो केंद्र बने हैं बहुत जल्दी भारत में और भी सैकड़ों केंद्र बनेंगे यदि हो सके तो समाचार पत्र और मासिक पत्रिका दोनों ही निकालो मेरे जो भाई चारों तरफ घूम फिर रहे हैं वे ग्राहक बनाएंगे मैं भी बहुत ग्राहक बनाऊंगा और बीच बीच में कुछ रुपया भेजूंगा पल भर के लिए भी विचलित न होना सब कुछ ठीक हो जाएगा इच्छा शक्ति ही जगत को चलाती है मेरे बच्चे हमारे युवक ईसाई बन रहे हैं इसलिए खेद न करना यह हमारे ही दोष से हो रहा है अभी ढेरों अखबार और श्री राम कृष्ण की जीवनी आई है उन्हें पढ़कर मैं फिर कलम उठा उठा रहा हूँ हमारे समाज में विशेषकर मद्रास में आजकल जिस प्रकार के सामाजिक बंधन हैं, उन्हें देखते हुए बेचारे बिना ईसाई हुए और कर ही क्या सकते हैं विकास के लिए पहले स्वाधीनता चाहिए तुम्हारे पूर्वजों ने आत्मा को स्वाधीनता दी थी इसीलिए धर्म की उत्तरोत्तर वृद्धि और विकास हुआ पर देह को उन्होंने सैकड़ों बंधनों के फेर में डाल दिया बस इसी से समाज का विकास रुक गया पाश्चात्य देशों का हाल ठीक इसके विपरीत है समाज में बहुत स्वाधीनता है धर्म में कुछ नहीं इसके फलस्वरूप वहां धर्म बड़ा ही अधूरा रह गया परंतु समाज ने भारी उन्नति कर ली है अब प्राच्य समाज के पैरों से जंजीरें धीरे धीरे खुल रही है उधर पाश्चात्य धर्म के लिए भी वैसा ही हो रहा है प्राच्य और पाश्चात्य के आदर्श अलग अलग हैं। भारतवर्ष धर्म प्रवण या अंतर्मुख है पाश्चात्य वैज्ञानिक या बहिर्मुख पाश्चात्य देश जरा सी भी धार्मिक उन्नति सामाजिक उन्नति के माध्यम से ही करना चाहते हैं परंतु प्राच्य देश थोड़ी सी भी सामाजिक शक्ति का लाभ धर्म ही के द्वारा करना चाहते हैं इसीलिए आधुनिक सुधारकों को पहले भारत के धर्म का नाश किए बिना सुधार का और कोई दूसरा उपाय नहीं सूझता उन्होंने इस दिशा में प्रयत्न भी किया है पर असफल हो गए इसका क्या कारण है कारण यह है कि उनमें से बहुत ही कम लोगों ने अपने धर्म का अच्छी तरह अध्ययन किया और मनन किया और उनमें से एक ने भी उस प्रशिक्षण का अभ्यास नहीं किया जो सब धर्मों की जननी को समझने के लिए आवश्यक होता है मेरा यही दावा है कि हिंदू समाज की उन्नति के लिए हिंदू धर्म के विनाश की कोई आवश्यकता नहीं और यह बात नहीं कि समाज की वर्तमान दशा हिंदू धर्म की प्राचीन रीत नीतियों को आचार अनुष्ठानों के समर्थन के कारण हुई वर ऐसा इसलिए हुआ कि धार्मिक तत्वों का सभी सामाजिक विषयों में अच्छी तरह उपयोग नहीं हुआ है मैं इस कथन का प्रत्येक शब्द अपने प्राचीन शास्त्रों से प्रमाणित करने को तैयार हूँ मैं यही शिक्षा दे रहा हूं और हमें इसी को कार्य रूप में परिणित करने के लिए जीवन भर चेष्टा करनी होगी पर इसमें समय लगेगा बहुत समय और इसमें बहुत मनन की आवश्यकता है धीरज धरो और काम करते जाओ उद्धरे आत्मात्मान अपने ही द्वारा अपना उद्धार करना पड़ेगा मैं तुम्हारे अभिनंदन का उत्तर देने में लगा हुआ हूँ इसे छपवाने की कोशिश करना यदि वह संभव न हो सका तो थोड़ा थोड़ा करके इंडियन मिरर तथा अन्य पत्रों में छुपवाना तुम्हारा विवेकानंद पुनश्च वर्तमान हिंदू समाज केवल उन्नत आध्यात्मिक विचार वालों के लिए ही गठित है ताकि सभी को वह निर्दयता के पेश डालता है ऐसा क्यों जो लोग सांसारिक तुक्ष वस्तुओं का थोड़ा बहुत भोग करना चाहते हैं आखिर उनका क्या हाल होगा जैसे हमारा धर्म उत्तर मध्यम और हम सभी प्रकार के अधिकारियों को अपने भीतर ग्रहण कर लेता है वैसे हमारे समाज को भी उच्च नीच भाव वाले सभी को ले लेना चाहिए इसका उपाय यह है कि पहले हमें अपने धर्म का यथार्थ तत्व समझना होगा और फिर उसे सामाजिक विषयों में लगाना पड़ेगा यह बहुत ही धीरे धीरे का पक्का काम है जिसे करते रहना होगा विवेकानंद